प्रति भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव उपनिषदों का प्रत्येक उपनिषद कहते हैं हे मानव तेजस्वी बनो वीरवान बनो दुर्बलता को त्यागो मनुष्य प्रश्न करता है क्या मनुष्य में दुर्बलता नहीं है उपनिषद कहते हैं अवश्य है किन्तु अधिक दुर्बलता द्वारा क्या यह दुर्बलता दूर होगी क्या तुम मैल से मैल धोने का प्रयत्न करोगे क्या कहते हैं बनो, बनो, जगत के साहित्य में केवल इन्ही उपनिषदों में अभी ही भय शून्य या शब्द बार बार व्यवहित हुआ है और संसार के किसी भी शास्त्र में ईश्वर अथवा मानव के प्रति अभी ही भय शून्य या विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है अभी ही निर्भय बनो। मेरे मन में अत्यंत अतीत काल के के उस सम्राट सम्राट का चित्र उदित होता है और मैं देख रहा हूं वह महाप्रतापी तट पर खड़ा होकर अरण्यवासी शिलाखंड पर बैठे हुए वृद्ध नग्न हमारे ही एक संस के साथ बात कर रहा है सम्राट सन्यासी के अपूर्व ज्ञान से विस्मित होता है और उसको अर्थ और मान का प्रलोभन दिखाकर यूनान देश में आने के लिए निमंत्रित करता है पर वह व्यक्ति उसके स्वर्ण पर मुस्कराता है उसके प्रलोभनों पर मुस्कराता है और अस्वीकार कर देता है और तब सम्राट ने अपने अधिकार बल से कहा यदि आप नहीं आएंगे तो मैं आपको मार डालूंगा यह सुनकर सन्यासी ने खिलखिलाकर हंसकर कहा तुमने इस समय जैसा मिथ्या भाषण किया है जीवन में ऐसा कभी नहीं किया होगा मुझको कौन मार सकता है जड़ जगट के सम्राट तुम मुझको मारोगे कदापि नहीं मैं चैतन्य स्वरूप अज और अक्षय हूँ मेरा कभी जन्म नहीं हुआ और न कभी मेरी मृत्यु हो सकती है मैं अनंत सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हूँ क्या तुम मुझको मारोगे निरे बच्चे हो तुम यही सच्चा सच्चा तेज है यही सच्चा वीर्य है हे बंधुगण हे hey देशवासियों मैं जितना ही उपनिषदों को पढ़ता हूं, उतना ही मैं तुम्हारे लिए आंसू बहता हूं, क्योंकि उपनिषदों में वर्णित इस तेजस्विता को ही हमको विशेष रूप से जीवन में चरित्थ करना आवश्यक हो गया है शक्ति शक्ति यही हमको चाहिए हमको शक्ति की बड़ी आवश्यकता है कौन प्रदान करेगा हमको शक्ति हमको दुर्बल करने के लिए शहस्त्रों विषय है कहानियां भी बहुत है हमारे प्रत्येक पुराण में इतनी कहानियां हैं कि जिससे संसार में जितने पुस्तकालय हैं उनका तीन चौथाई भाग पूर्ण हो सकता है जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती शक्ति है ऐसी दुर्बलताओं का प्रवेश हम में विगत एक हजार वर्ष से ही हुआ है ऐसा प्रतीत होता है विगत एक हजार वर्ष से हमारे जाति जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार हम अपने को दुर्बल से दुर्बल दुर्बलतर बना सकेंगे अंत में हम वास्तव में हर एक के पैर के पास वाले ऐसे के समान हो गए हैं कि इस समय जो चाहे वही हमको कुचल सकता है हे बंधुगण और मेरी नसों में एक ही रक्त का प्रवाह हो रहा है तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है मैं तुमसे पूर्वोक्त कारणों से कहता हूं कि हमको शक्ति केवल शक्ति ही चाहिए और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं उनके द्वारा समस्त संसार पुनर्जीवित, सशक्त और संपन्न हो सकता है समस्त जातियों को सकल मतों को भिन्न भिन्न संप्रदायों के दुर्बल दुखी पदलित लोगों को स्वयं अपने पैरों खड़े होकर मुक्त होने के लिए वे उच्च स्वर में उद्घोष कर रहे हैं मुक्ति अथवा स्वाधीनता दैहिक स्वाधीनता मानसिक स्वाधीनता आध्यात्मिक स्वाधीनता यही उपनिषदों के मूल मंत्र हैं